छंदोग्य उपनिषेद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय अन्न आदि के त्रिविध परिणाम श्लोक पहला खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो अत्यंत स्थूल भाग होता है वह मल हो जाता है जो मध्यम भाग है वह मांस हो जाता है और जो अत्यंत सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है अर्थात जठराग्नि द्वारा पचाये जाने पर वह तीन भागों में विभक्त हो जाता है तो विभक्त होते हुए विभक्त हुए अन्न का मध्यम अंश यानी मध्यम धातु होता है वह रसादी क्रम से परिणत होकर मांस हो जाता है और जो अनिष्ट अनुतम धातु होता है वह ऊपर की ओर हृदय में पहुंचकर पिता नाम की सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश कर वायु आदि इंद्रिय समूह के स्थिति उत्पन्न करता हुआ मन हो जाता है वह मूल रूप से विपरिणाम विकार को प्राप्त होता हुआ मन का उपचय करता है इस कारण भौतिक भौतिक होना होना ही सिद्ध सिद्ध होने से मन का होना ही सिद्ध होता है, वह विशेषिक दर्शन के कहे हुए लक्षण वाला नित्य और निरअवय है ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता आगे जो कहा जाएगा कि मन इस देव मन इसका देव चक्षु है वह भी मन के नित्यत्व की अपेक्षा से नहीं है तो फिर किस दृष्टि दुछ, से है वह कतक्ष्मी सभी की अपेक्षा से उसका नेतृत्व है वह भी अपेक्षिक है ऐसा हम आगे चलकर कहेंगे क्योंकि सत्यमात्र और अद्वितीय है ऐसी श्रुति है अतः उसके सिवा कोई और परमार्थ सत्य नहीं हो सकता इसी प्रकार श्लोक दूसरा हुआ तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है जो मध्य भाग है वह रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है हुआ तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है आगे श्रुति यह कहेगी कि, कि प्राण जलमय है जलपान करते हुए तेरा प्राण विचिन्न नहीं होगा ऐसे ही श्लोक तीसरा छाया होगा हुआ घृतादि तेज तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है जो मध्यम भाग है वह मज्जा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक हो जाता है शर्थ खाया हुआ तेज अर्थात भक्षण किया हुआ तैल वृत आदि तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो स्थूलतम अंश हो, होता है वह हड्डी हो जाता है जो मध्यम भाग है वह मज्जा हड्डी के भीतर रहने वाला स्निग्ध पदार्थ हो जाता है और जो सूक्ष्मतम अंश है वह वाक हो जाता है तैल वृत आदि के भक्षण से ही वाणी विशद अर्थात भाषण में समर्थ होती है ऐसा लोक में प्रसिद्ध ही है क्योंकि ऐसा है श्लोक चौथा इसलिए सौम्य मन अन्नमय है प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है ऐसा कहे जाने पर श्वेत के तु बोला भगवान आप मुझे फिर समझाइए तब अरुण ने अच्छा सौम्य ऐसे कहा इसलिए मन अन्नमय है, है प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है शंका किंतु केवल अन्न भक्षण करने वाले चूहे आदि वाकयुक्त और प्राणवान देखे जाते हैं तथा तो समुद्र में रहने वाले केवल जलमात्र भक्षण करने वाले मत्स्य एवं मगर आदि मन और और वाणी से युक्त होते हैं इसी प्रकार वालों का भी भी प्राणत्व अनुमान किया जा सकता है है जब ऐसे भी जीव है, तो मन अन्नमय है इत्यादि कथन कैसे किया जाता है यह कोई दोष नहीं है क्योंकि सब कुछ त्रिव्रतकृत होने के कारण सब का सब वस्तुओं में होना संभव है कोई भी जीव अति त्रिवृत कृत अन्न भक्षण नहीं करता न ना नाकयुक्त होना आदि विरुद्ध नहीं है इस प्रकार प्रती कराए हुए श्वेत के तु ने कहा भगवान अन्नमयम ही सौम्य मन इत्यादि कथन को आप मुझे फिर समझाइए इसे दृष्टांत देकर मुझे फिर हृदयंगम कराइए इस विषय में अभी तक मेरा ठीक निश्चय नहीं हुआ क्योंकि तेज जल और अन्नमय रूप से एक देह में कोई विशेष न होने पर भी एक ही देह में उपयोग किए हुए अन्न जल और स्नेह आदि अपने जाति का अतिक्रमण न करते हुए सूक्ष्मतम रूप से मन प्राण और वाक्य का पोषण करते हैं यह जानना बहुत कठिन है ऐसा उसका अभिप्राय है इसी से उसने भूय एवं इत्यादि कहा है इस प्रकार कहने वाले उस श्वेतक ने पिता से कहा उस श्वेतक पिता ने कहा हे सोम्य, अच्छा, तो कुछ पूछता है, वह जिस प्रकार उपन्न हो सकता है इस विषय में दृष्टांत श्रवण करो खंड अन्ना आदि का सूक्ष्म भाग ही मना आदि होता है श्लोक पहला हे सोम्य, मथे जाए जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है वह घृत होता है, हो है जाते हुए दही का जो होता है, वह उर्ध्वम समुदि इकट्ठा होकर नवनीत रूप से ऊपर आ जाता है वह घृत होता है जैसा कि यह दृष्टान्त है श्लोक दूसरा उसी प्रकार सौम्य खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक प्रकार से ऊपर आ जाता है वह मन होता है उसी प्रकार है सौम्य अश्यमान अर्थात भक्षण किए जाते हुए भात आदि अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है वह मथानी के समान वायु सहित जटराग्नि द्वारा मथे जाने पर ऊपर आ जाता है वह मन होता है अर्थात मन के अवयवों के साथ मिलकर मन की पुष्टि करता है तथा श्लोक तीसरा ये सौम्य पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है वह प्राण होता है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 और प्राणी तेजोमयी है ऐसा आरुण ने कहा तब श्वेत बोला भगवान मुझे फिर समझाइए इस पर अरुण ने कहा सौम्य अच्छा हे मन अन्नमय है प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है इस प्रकार मेरा यह कथन ठीक ही है ऐसा इसका अभिप्राय है इसलिए श्वेत बोला आपके कथन अनुसार जल और तेज के विषय में तो भले ही सब कुछ ऐसा ही हो किन्तु अभी तक मुझे इस बात का पूरा निश्चय नहीं हुआ कि मन अन्नमय है अतहे भगवान मुझे मन का अन्नमय तो फिर दृष्टांत द्वारा समझाइए तबे पिता ने कहा सौम्य अच्छा सप्तम खंड षोडश कला पुरुष का उपदेश खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्मतमाश था उसमें उसने मन में शक्ति का संचार किया अन्न द्वारा संपन्न हुई इस मन की शक्ति का सोलह प्रकार से विभाग कर पुरुष की कला रूप से निर्देश करना है मन में, में विभक्त हुई उस से संयुक्त उस वाला देह और इंद्रियों का संघात रूप जीविष्ट पुरुष षोड़श कल सोलह कलाओं वाला कहा जाता है जिस शक्ति के रहने पर ही पुरुष दृष्टा श्रोता मनता बोधा करता विज्ञाता तथा समस्त क्रियाओं में समर्थ होता है और जिसके क्षीण होने पर उसकी शक्ति का हो जाता है आगे चलकर श्रुति यह कहेगी कि जिसको अन्न की प्राप्ति होती है वही पुरुष शक्ति संबंध होने से दृष्टा है संपूर्ण भूत और इंद्रियों की शक्ति मन के ही द्वारा है लोक में मनोबल से संपन्न पुरुष बलवान देखे जाते हैं तथा तो कोई कोई केवल ध्यानहारी भी देखे जाते है क्योंकि अन्न सर्वरूप है अथ मानसिक बल अन्न से ही होता है श्लोक पहला पुरुष सोलह कलाओं वाला है तू पंद्रह दिन भोजन मत कर केवल यथित जलपान कर प्राण जलम है इसलिए जल पीते रहने से उसका नाश नहीं होगा बशर्त सोलह कलाएं जिस पुरुष की है वह पुरुष सोलह कलाओं वाला है यदि तू इस बात को प्रत्यक्ष करना चाहता है तो पंद्रह दिन तक भोजन मत कर केवल यथे जलपान कर क्योंकि जल पीते रहने से तेरिया तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं होगा अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होगा कारण हम पहले कह चुके हैं कि प्राण जलमय यानी जल का विकार है और कोई भी कार्य अपने कारण के आश्रय बिना अविश रूप से स्थित नहीं रह सकता श्लोक दूसरा उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं किया तत्पश्चात वह उस आरुणी के पास आया और बोला भगवान क्या बोलू पिता ने कहा हे सौम्य रक यजुह और पाठ करो तब उसने कहा भगवान मुझे उनका प्रतिभान नहीं होता उसने ऐसा प्रतिभा मन की को प्रत्यक्ष करने की इच्छा से 15 दिन भोजन नहीं किया फिर 16वें दिन वह अपने पिता के पास आया और आकर बोला पिताजी क्या बोलूं इस पर पिता ने कहा हे सौम्य रख यजुह तथा तो सामावेल के मंत्रों का पाठ करो पिता के इस प्रकार कहने पर वह बोला हे भगवान मुझे रुगादि का प्रतिभान नहीं होता यह है कि मेरे मन वह उससे उस बोला हे सौम्य जिस प्रकार बहुत से ईंधन से प्रज्वलित हुए अग्नि का एक जुगनों के बराबर अंगारा रह जाए तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता उसी प्रकार हे सौम्य तेरी सोला कलाओं में से केवल एक कला रह गई है उसके द्वारा इस समय तू वेद का अनुभव नहीं कर कर सकता अच्छा अब भोजन कर, तब तो मेरी बात समझ उससे ने कहा, सोम्य, लोक में जिस प्रकार ईंधन से आधान किए हुए बढ़ाए हुए बहुत बड़े परिणाम वाले अग्नि का उसके शांत हो जाने पर कोई खद्योत मात्र खद्योत के समान परिमाण वाला अंगारा रह जाएगा तो उस अंगारे के द्वारा उसे उसके परिमाण से थोड़ा सा भी अधिक दाह नहीं किया जा सकता उसी प्रकार हे तेरी अन्य से उपचित हुई सोलह से केवल एक कला एक भाग रह गई है उस मात्र अंगार के समान एक कला से तू इस समय वेदों का अनुभव नहीं कर सकता इस समय तुझे उस उनका ज्ञान न हो सकेगा अब पहले तू भोजन कर तब मेरा वचन सुनकर तू सब जान जाएगा श्लोक चौथा उसने भोजन किया और फिर उसके अरुण के पास आया तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया शर्थ उसने उसी प्रकार पिता के भोजन किया उसके वह सुनने की इच्छा से उस अपने पिता के समीप आया उसने पास आए हुए उस पुत्र से पिता ने रुगादि में जो कुछ ग्रंथ रूप अथवा अर्थ समूह पूछा वह सब रुगादि श्वेतक केतु ने तथा अर्थ था जान लिया श्लोक पांचवा उससे अरुण ने कहा हे सौम्य जिस प्रकार बहुत से ईंधन से बड़े हुए अग्नि का एक खद्युत तो मात्रा अंगारा रह जाए और उसे तृण से संपन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाए तो वह उसकी अपने पूर्व परिमाण की अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है फिर उससे पिता ने कहा हे सौम्य जिस प्रकार महतो अभ्याहित इत्यादि पदों का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए शांत हुए अग्नि का एक खद्योतमात्र अंगारा रह जाए और उसे तृण तथा लकड़ियों से चूरे से संपन्न करके ब्रज्रत किया जाए अर्थात बढ़ाया जाए तो वह उस दीप्त हुए अंगारे से उस अपने पूर्व परिमाण की अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है श्लोक छहवा इस प्रकार हे सोम में तेरी सोलह कलाओं में से एक कला अवशिष्ट रह गई थी वह अन्न द्वारा वृत्ति को प्राप्त अर्थात प्रज्वलित कर दी गई अब उसी से तू वेदों का अनुभव कर रहा है अतः हे सोम्य मन अन्नमय है, है प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है इस प्रकार श्वेत के इसके इस कथन को विशेष रूप से समझ गया समझ गया शर्त इस प्रकार हे सोम्य, तेरी सामर्थ्य रूपा अन्न की सोलह कलाओं में से केवल एक कला अवशिष्ट रह गई थी पंद्रह दिन भोजन न करने से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान एक एक दिन में तेरी एक एक कला क्षीण हो गई थी वह बची हुई कला तेरे भक्षण किए हुए अन्न द्वारा उपसमाहित समाहित वर्धित पुष्ट अथवा प्रज्वलित कर दी गई राजवाली इस पद में दीर्घ इधांदस है अथवा प्राज्वालित ऐसा पाठ समझना चाहिए उस अवस्था में इसका ऐसा अर्थ हो, होगा की उसके द्वारा आधान हो जाने पर वह स्वयं प्रज्वलित हो गई उस वृद्धि को प्राप्त की हुई कला से ही तू इस समय वेदों का अनुभव करता है अर्थात तो तुझे उनकी उपलब्धि होती है इस प्रकार व्यावृत्ति और अनुवृत्ति दोनों ही के द्वारा मन की अन्नमयता सिद्ध है इसी से अन्नमयम ही सौम्य मन इत्यादि वाक्य से श्रुति इसका उपसंहार करती है जिस प्रकार तुझे यह मन की अन्नमयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार प्राण जलमय है और वाक्य तेजोमयी है यह भी सिद्ध ही होगा सिद्ध ही है ऐसा इसका तात्पर्य है इस प्रकार पिता के कहे हुए इस मन आदि के अन्न मयादित्व को श्वेत के समझ गया इति इन पदों की की त्रिवत्करण के प्रकरण समाप्ति के लिए है खंड आठवा सुषुप्तिकाल में जीव की स्थिति का उपदेश दर्पण में प्रतिबिंब रूप से प्रविष्ट हुए पुरुष और जलादिक में आभा रूप से प्रविष्ट हुए सूर्यादिक के समान जिस मन में परदेवता जीवात्म रूप से अनुप्रविष्ट हुआ है और जिसमें स्थित हुआ तथा तो जिससे तादात्मक प्राप्त हुआ जीव मनन दर्शन एवं श्रवणादि व्यापार में समर्थ होता है तथा तो जिसके निवृत्त होने पर वह अपने परदेवता रूप को ही प्राप्त हो जाता है वह मन अन्नमय है और तेजोमयी वाक एवं जलमय प्राण के साथ संबद्ध है ऐसा ज्ञात हुआ इस विषय में अन्य वाजसनीय श्रुति में भी ऐसा कहा है मन और प्राण से संबद्ध हुआ यह आत्मा मानव ध्यान सा करता है चेष्टा सी करता है यह वासना युक्त हुआ स्वप्न रूप होकर इस लोक का अतिक्रमण कर जाता है वह यह आत्मा ब्रह्मा ब्रह्म और मनोमय है इत्यादि तथा स्वप्न से शरीर को निचेष्ट कर इत्यादि एवं वह आत्मा प्राण न क्रिया करने से प्राण नाम वाला हो जाता है इत्यादि भी कहा है उस इस मन मन को प्राप्त हुए तथा मन की निवृत्ति के द्वारा इंद्रियों के विषय से निवृत्त हुए जीव का जो अपने परदेवता में स्थित होना है उसका अपने पुत्र के प्रति वर्णन करने की इच्छा वाले श्लोक उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध अरुण ने अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा हे सौम्य तू मेरे द्वारा स्वप्न सुषुप्ति अथवा स्वप्न के स्वरूप को विशेष रूप से समझ ले जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है ऐसा कहा जाता है उस समय हे सौम्य यह सत संपन्न हो जाता है यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है इसी से इसे स्वपीति ऐसा कहते हैं क्योंकि उस समय यह स्व अपने को ही अपित प्राप्त हो जाता है शर्त उद्दालक नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेत के कहा स्वप्नात स्वप्न स्वप्न यह दर्शन अर्थात जिसमें वासना रूप विषयों के दर्शन की वृत्ति रहती है उस स्वप्न का नाम है उसके मध्य को स्वप्नांत अर्थात सुषिप्त कहते हैं अथवा स्वप्नांत इस शब्द का तत्पर्य स्वप्न का तत्व ऐसा भी हो सकता है ऐसा मानने पर भी अर्थत सुषिप्त ही सिद्ध होता है क्योंकि सोमपितो भवती अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ऐसा श्रुति का वाक्य है ब्रह्मविद्ता लोग सुजुक्तावस्था को छोड़कर और किसी दशा में जीव की स्वरूप प्राप्ति स्वीकार नहीं करते जिस प्रकार दर्पण को हटा लेने पर दर्पण में स्थित पुरुष का प्रतिबिंब स्वयं पुरुष को ही प्राप्त हो जाता है चैतन्य के, के प्रतिबिंब रूप से जीवात्म भाव से नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए मन में प्रविष्ट हुआ वह परदेवता मन जीव रूपता को त्याग कर स्वयं अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है अतः इससे यह विदित होता है कि ही है, है, है, किंतु जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष देखता है। वह दर्शन सुख दुख से युक्त होता इसलिए वह पुण्य पाप का कार्य है क्योंकि पुण्यपाप ही क्रमशः सुख दुख के आरंभक रूप में प्रसिद्ध है किंतु पुण्यपाप का जो सुख दुख और उनके दर्शनो रूप कार्य का आरंभकत्व है वह अविद्या और कामना के आश्रय से ही संभव है और किसी प्रकार नहीं इसलिए स्वप्न संसार के हेतुभूत अविद्या कामना और कर्म इनसे संयुक्त ही है, अतः उस अवस्था में जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता जैसा कि उस अवस्था में वह पुण्य से असंबद्ध पाप से असंबद्ध तथा हृदय के संपूर्ण शोकों को पार किए होता है इसका वह रूप अति काम धर्माधर्मा धर्मा तथा अविद्या से रहित है यह परमानंद है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है अतः मैं सुषुप्ति में ही जीवभाव से रहित अपने देवता रूप को दिखलाऊंगा ऐसा आरुणी ने कहा हे सौम्य मे, मेरे कथन करने से तू स्वप्नांत सुषुप्तावस्था को विशेष रूप से जान ले अर्थात स्पष्टतः समझ ले स्वप्नांत कब होता है सो बतलाते हैं जिस समय सोने वाले पुरुष का स्वपीत ऐसा नाम हुआ नाम होता है लोक में स्वपीति सोता है ऐसा व्यवहार प्रसिद्ध है, है, तथा यह नाम हैच्य है, है, देवता से संपन्न संगत अर्थात एकीभूत हो जाता है यह मन में प्रविष्ट हुआ मन आदि के संसर्ग से प्राप्त हुए जीवरूप को त्याग कर अपने सद्रूप को जो कि परमार्थ सत्य है प्राप्त हो जाता है इसी से लौकिक पुरुष इसे स्वीति ऐसा कहकर पुकारते हैं क्योंकि यह स्व आत्मा को अपिता प्राप्त हो जाता है तात्पर्य कि इस गौण नाम की प्रसिद्धि से भी अपने आत्मा की प्राप्ति ज्ञात होती है किंतु लौकिक पुरुष को स्वात्मा की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई ऐसा प्रश्न होने पर आचार्यो ने कहा है क्योंकि सुषुप्ति जागृत अवस्था के श्रम के कारण होती है इसलिए उसे लोक में कहते हैं। लोकमेंट अवस्था में पुरुष पुण्य पाप के कारण होने वाले सुख दुख आदि अनेक प्रकार का श्रम अनुभव करने से थक जाता है उसके कारण पीड़ित का अर्थात अनेक प्रकार के व्यापार रूप निमित्त से शिथिल हुई इंद्रियों की अपने व्यापारों से निवृत्ति हो जाती है वाक भी थक जाती है और चक्षु भी थक जाते है इत्यादि श्रुति से भी यही सिद्ध होता है इसी प्रकार सुशुक्ति में विज्ञानमय आत्मा द्वारा वाक ग्रहित हो जाती है चक्षु चक्षुग्रोहित हो जाती है श्रोत ग्रहित हो जाते हैं और मन ग्रहित हो जाता है इस प्रकार ये सब इंद्रिया प्राण से ग्रोहित हो जाती है एक प्राण ही अश्रांत रह रहता है जो कि देह रूप घर में जागता है उस समय जीवश्रम की निवृत्ति के लिए अपने स्वाभाविक देवता रूप को प्राप्त हो जाता है क्योंकि स्वरूप में स्थित होने के सिवा और कहीं श्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए उस समय वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ऐसी लौकिक पुरुषों की, की प्रसिद्धि ठीक है। लोक में ज्वराधि रोगों से ग्रस्त हुए को उनसे छुटकारा मिलने पर स्वस्थ होकर विश्राम करते देखा भी जाता ही है उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है अतः यह प्रसिद्धि ठीक ही है यही बात जिस प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा पक्षी सब और उड़कर थक जाने पर इत्यादि श्रुति से भी सिद्ध होती है उस उपयुक्त अर्थ में यह दृष्टांत है। श्लोक दूसरा जिस प्रकार डोरी में बंधा हुआ पक्षी दिशा विदिशाओं में उड़कर अन्य न मिलने पर अपने बंधन स्थान का ही आश्रय लेता है इसी प्रकार निश्चय ही हे सौम्य यह मन दिशा विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान मिलने से प्राण का ही आश्रय लेता है क्योंकि हे मन प्राण रूप बंधन वाला ही है जिस प्रकार हाथ से पकड़ी हुई से से से डोरी बंधा हुआ हुआ पक्षी उस बंधन से मुक्त होने की इच्छा से दिशा विद्येशों में उड़कर विश्राम करने के लिए बंधन के सिवा कोई और आयतन आश्रय न पाने पर बंधन स्थान का ही अवलंब लेता है उसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है सौम्य निश्चय ही वह मन वह सोलाह वाला प्रकृतमन जो कि अन्य से उपचित हुआ किया गया है, उसमें प्रविष्ट होकर उसी में स्थित हो, उसके ही द्वारा उपलक्षित होने वाले जीव का ही वह तनम वह मन इस कथन के द्वारा निर्देश किया गया है मंच के आक्रोश बोलने की भांति वह मन संज्यक उपाधि वाला जीव जाग्रत और स्वप्न के समय अविद्या कामना और कर्म द्वारा उपदिष्ट सुख दुखादि रूप दिशा विदिशा में उड़कर जाकर अर्थात उन्हें अनुभव कर अपने सत स्वात्मा से अतिरिक्त और कहीं आश्रय विश्राम स्थान न पाकर प्राण को ही संपूर्ण कार्य और कर्ण के आश्रयभूत प्राण द्वारा उपलक्षित हुआ सत सजनी का परादेवता यह प्राण कहा गया है जैसा की उस प्राण के प्राण को जो जानते हैं वह प्राण शरीर और प्रकाश स्वरूप है इत्यादि से सिद्ध होता है अतः उस प्राण अर्थात देवता को ही आश्रय करता है क्योंकि बंधन है, है। तात्पर्य उससे उपलक्षित होने वाला जीव प्राणोपलक्षित देवता के ही आश्रित है इस प्रकार स्वपीति इस नाम की प्रसिद्धि द्वारा जीव का जो सत्य स्वरूप जगत का मूल है उसे पुत्र को दिखलाकर अन्नादि कार्यकारण परंपरा से भी जगत के मूलभूत सत्य को दिखाने की इच्छा से ने कहा लोक तीसरा तू मेरे द्वारा अशना भूख और पिपासा, प्यास को जान जिस समय यह पुरुष अशिशी क्षति खाना चाहता है ऐसे नाममाला होता है उस समय जल इसके भक्षण के किए हुए अन्न को ले जाता है जिस प्रकार लोक में गव ले जाने वाले को गवनाय अश्व ले जाने वाले को अश्वनाय और पुरुषों को ले जाने वाले राजा या सेनापति को सेना कहते हैं उसी जल को ऐसा कहकर पुकारते हैं हे सोम्य, उस जल से ही तू इस शरीर रूप चुंग अंकुर को उत्पन्न हुआ समझ क्योंकि यह निर्मूल कारण रहित नहीं हो सकता भाषा अशना पिपा अशन भक्षण की इच्छा को अशना कहते हैं या कालोप करने से अशना शब्द बनता है वस्तुतः यह अशनाया शब्द है और पीने ये अशना पिपासा है इन अशना पिपासा का तत्व तू जान ले ऐसा इसका तात्पर्य है जब अर्थात जिस समय यह पुरुष इस नाम वाला होता है किस नाम वाला अशिशी अर्थात खाना चाहता है उस समय पुरुष का यह नाम किस कारण से होता है सो बतलाते हैं उस पुरुष द्वारा खाया हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे उसका पिया हुआ जल द्रवीभूत करके ले जाता है अर्थात रसाद रूप से परिणत कर देता है तभी उस भक्षण किया हुआ अन्न पचता है तत्पश्चात उसका अशिशति ऐसा गौण नाम होता है क्योंकि सभी जीव अन्न के जीर्ण हो जाने पर ही भोजन करने की इच्छा करते हैं अशित बक्षित अन्न का नेता ले जाने वाला होने के कारण जल का अश्वनाय ऐसा नाम प्रसिद्ध है इस विषय में यह दृष्टांत है जिस प्रकार गोनाय गो को ले जाता है इसलिए वाला गोनाय कहा जाता है तथा अश्व को ले जाता है इसलिए अश्व बाल अश्वनाय ऐसा कहा जाता है और पुरुषों को ले जाता है इसलिए राजा या सेनापति पुरुष कहा जा, जाता है इसी प्रकार उस समय अशित को ले जाने के कारण लौकिक का पुरुष जल को अशन विसर्ग का अशन कहते हैं है। ऐसा होने पर ही जल द्वारा प्रसादी भाव को प्राप्त हुआ अन्न द्वारा निष्पन्न हुआ यह शरीर रूप अंकुर वटके बीज के उत, उत्पन्न होने वाले अंकुर के समान उत्पन्न हुआ है वटादी के अंगुर के समान उत्पन्न हुए इस शरीर का शुंग कार्य को कारण यह शरीर अमूल कारण रहित तो नहीं हो सकता आरुणित द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्वेतों के बोला यदि इस प्रकार वटादी के अंगुर के समान यह शरीर समूल है तो इसका अमूल कहाँ हो सकता है इस प्रकार पूछे जाने पर पिता ने श्लोक चौथा अन्न को छोड़कर का मूल और कहा हो सकता है इसी प्रकार हे सोम्य तू अन्नरूप रूप शुंग के द्वारा जलरूप मूल को खोज और हे सोम्य जलरूप शुंग के द्वारा तेजोरूप मूल को खोज तथा तेजोरूप शुंग के द्वारा सदरूप मूल का अनुसंधान कर हे सोम्य इस प्रकार यह सारी प्रजा मूलक है तथा सत्य इसका आश्रय है और सत प्रतिष्ठा है भाष्यर्थ अन्न को छोड़कर इसका मूल और कहा हो सकता है हो द्वारा जल जाने पर तात्पर्य परिणत हो जाता है वह रस से रक्त रक्त से मांस मांस से मेद मेद से अस्थि अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर रूप में परिणत होता है इसी प्रकार स्त्री द्वारा खाया हुआ अन्न रसादि के क्रम से परिणत होकर रज बनता है उस परस्पर मिले हुए अन्न के कार्य तथा प्रतिदिन खाए जाने वाले अन्न से पुष्ट हुए अन्न मूलक देह रूप अंकुर निष्पन्न हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य है इस प्रकार जो देह रूप अंकुर का मूल अन्न बतलाया गया है वह भी देह के समान उत्पत्ति नाश वाला होने के कारण किसी मूल से उत्पन्न हुआ अंकुर ही है ऐसा मानकर आरुणी कहता है हे जिस प्रकार अंकुर अन्न मूलक है, उसी प्रकार कार्यभूत अंकुर के द्वारा तू अंकुर के मूल जल को खोज प्राप्त कर जल भी उत्पत्ति नाश वाला होने के कारण अंकुर रूप ही है अतः हे सौम्य जल रूप शुंग यानी कार्य के द्वारा तू उसके मूल कारण तेज खोज नाशोत्पत्तिमान होने के कारण तेज का भी ही है अतः हे तेज रूप शुंग के द्वारा एकमात्र अद्वितीय परमार्थ सत्य सदरूप मूल में यही वाणी रूप आश्रय वाला नाममात्र विकार रज्जु में सर्प के समान अविद्या से अध्यस्त है वही इस जगत का मूल है अतः हे सौम्य यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण प्रजा तथा सदरूप कारण वाली है यह सनमूलक ही नहीं इस समय स्थितिकाल में भी सदाय, ता, सदा सदरूप ही है, क्योंकि मृत्तिका को आश्रय किए बिना घटादी की सत्ता अथवा स्थिति है ही नहीं अतः मृत्तिका के समान सन्मूलक होने के कारण जिस प्रजा का सत ही आयतन है वह प्रजा सदा यतना सदा यतना है तथा अंत में सत प्रतिष्ठा है सत्य जिसकी प्रतिष्ठा लयस्थान समाप्ति अवसान अर्थात परिशेष है ऐसी वह प्रजा सत है श्लोक पांचवा अब जिस समय यह पुरुष किपास पीना चाहता है ऐसे नाम वाला होता है तो पिए हुए जल को तेज ही ले जाता है अतः जिस प्रकार गोनाय अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहते हैं उसी प्रकार उस तेज को उदनिया ऐसा कर पुकारते हैं। उस जलरूप मूल से यह शरीर रूप अंगुर उत्पन्न हुआ है ऐसा जान क्योंकि यह मूल रहित नहीं हो सकता। अब इस समय जल रूप अंगुर के द्वारा सदरूप मूल का ज्ञान कराना है इस अभिप्राय से आरुणी कहता है जिस समय यह पुरुष पिपाशती पीना चाहता है ऐसे नाम वाला होता है अशिशी इस नाम के समान यह भी उसका गौण नाम ही है भक्षण किए हुए द्रवीकृत अन्न को ले जाने वाला जल उसे के द्वारा शोषित न किया जाता तो अपनी बहुलता के कारण अन्न के अंकुरभत देह को आर्द्र करके शिथिल कर देता देह भाव में परिणत होते हुए जल के तेज द्वारा सर्वथा शोषित किए जाने पर ही पुरुष को जल पीने की इच्छा होती है उसी समय पुरुष पिपास इस नाम वाला होता है। उसी बात को श्रुति इस प्रकार कहती है उस समय पिए हुए जल आदि को को तेज ही सुखा कर रक्त एवं भाव को ले जाता है, अर्थात उसे रक्त एवं प्राण रूप में परिणत कर देता है उसे जिस प्रकार की गोना या आदि शब्द है उसी प्रकार लोग उस तेज को उदन्य उदक को ले जाने के कारण उदन्य कहते हैं तेज के अर्थ में भी उदनिया यह प्रयोग पूर्ववत जलके के अर्थ में अशन के समान छांस है जल भी यह शरीर नामक अंगुर ही है उससे भिन्न नहीं है इत्यादि शेष अर्थ है श्लोक छहवा हे सौम्या उस जलके के परिणाम भूत शरीर का जलके के सिवा और कहा मूल हो सकता है हे प्रिय दर्शन जल रूप अंगुर के द्वारा तू तेजो रूप मूल की खोज कर और में द्वारा शोधकर, हे सौम्य तेजो रूप अंकु आयतन और प्रतिष्ठा लयस्थान वाली है हे सोम्य, जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक त्रिव्रत त्रिवृत हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया हे सौम्य मरण को प्राप्त होते हुए इस पुरुष की वाक मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन हो जाता है के सामर्थ्य से यह ज्ञात होता है कि तेज का भी यही शरीर कार्य है अतः जल के कार्यभूत देह द्वारा उसके मूल जल का ज्ञान होता है जल रूप कार्य से उसके मूल तेज का पता लगता है तथा तेजो रूप कार्य से उसके मूल सत्य ज्ञान होता है ऐसा पूर्वत समझना चाहिए इस प्रकार तेज, जल और के के विकार, बन मात्र कार्य परमार्थ सत्य, निर्भय, निस्त्रास और निरायासरूप मूल को अन्नादि परंपरा से जान ऐसा पुत्र को समझाकर और इसके सिवा अशिशिशति और पिपासति इन दोनों इन नामों की प्रसिद्धि के द्वारा इस प्रकरण में जो पुरुष द्वारा उपभोग में लाए जाने वाले तेज जल और अन्न का अपनी जाति का सांकर्य न करते हुए भूत और इंद्रियों के संघात इस शरीर का पोषकत्व बतलाना प्राप्त होता था वह भी ऊपर बदला ही दिया गया है ऐसा जानना चाहिए यह बतलाने के लिए अरुणी पहले कहे हुए प्रसंग का ही निर्देश करता है सौम्य जिस प्रकार ये तेज जल और अन्न सज तीनों देवता पुरुषों को प्राप्त होकर इनमें से प्रत्येक त्रिव्रत त्रिव्रत हो जाते हैं वह पहले ही कहा जा चुका है खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है यह बात वही कही गई है वही या भी बताया गया है कि भक्षण के हुए अन्न का जो मध्यम भाग होता है वह सात धातुओं वाले शरीर का पोषण करता है यथा मांस होता है लोहित होता है मज्जा होता है अस्थि होता है इत्यादि तथा तो यह भी बतलाया गया है कि उनका जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह मन प्राण और वाक इस देह के अंत करण संघात का पोषण करता है वह मन होता है, वह प्राण होता है वह वाक होती है वह यह प्राण और इंद्रियों का संघात देह के नष्ट होने पर जीव से अधिष्ठित हुआ जिस क्रम से पूर्व देह से च्युत होकर अन्य देह को प्राप्त होता है उसका वर्णन आरुणी करता है सौम्य इस पुरुष के मरते समय वाणी मन को प्राप्त हो जाती है अर्थात वाणी का मन में उपसंहार हो जाता है उस समय जाति वाले कहा करते हैं कि यह नहीं बोलता क्योंकि वाणी का व्यापार तो मन पूर्वक ही होता है, जैसा कि जो बात मन से सोचता है वही वाणी से बोलता है इस श्रुति से सिद्ध होता है वाणी का मन में उपसंहार हो जाने पर मन केवल मन मनन व्यापार करता हुआ वर्तमान रहता है जिस समय मन का भी उपसंहार होता है उस समय मन प्राण में लीन हो जाता है तब आसपास बैठे हुए जाति वाले कहते हैं अब यह पहचानता नहीं है उस समय जिसने बाह्य इंद्रियों का अपने में उपसंहार कर लिया है वह प्राण ऊर्धवासी होकर क्योंकि संवर्ग विद्या में प्राण वगादी को अपने में लीन कर लेता है ऐसा दिखलाया गया है हाथ पा पटकता हुआ मानव मर्म को छेदन करता बहिर्गत होने के लिए क्रमशः होकर तेज में लीन या नहीं वे देह का स्पर्श करते हैं और देह में उष्णता देख कर कहते हैं अभी शरीर उष्ण है अतः जीता है जिस समय उष्णता ही जिसका लिंग है वह तेज भी उपसंहृत हो जाता है तब वह तेज पर देवता में प्रशांत होता है तब इस प्रकार क्रमशः क्रमश होकर मन के अपने मूलभूत पर देवता को प्राप्त होने पर उसमें स्थिर जीव भी के समान अपने निमित्त मन का उपसंहार हो जाने के कारण उपसंहृत होता हुआ यदि सत्यानुसंधान पूर्वक होता है, तो उपसो ही प्राप्त हो जाता है सोने से जगे हुए पुरुष के समान फिर देहांत को प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार की लोक में भयपूर्ण देश में रहने वाला कोई प्राणी किसी प्रकार अभय देश में पहुंच जाने पर फिर उससे नहीं लौटता उसी प्रकार यह भी नहीं लौटता किंतु अन्य जो अनात्मज्ञ है वह सोने से जगे हुए के समान, मरने के अंतर उस अपने मूल से जिस मूल से कि जीव उठकर देह में प्रवेश करता है उठकर फिर देह में प्रवेश करता है श्लोक सातवा यह वह जो यह अणिमा है रूप ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और अश्वेत के तो वही तू है अरुण के इस प्रकार कहने पर श्वेत के तू बोला भगवान मुझे फिर समझाइए तब अरुण ने अच्छा शोभ में ऐसे ही कहार्त यह जो सत्सज अणिमा अणुता जगत का मूल बतलाई गई है ऐतदात्म्य यह सब है जिस सब की एतत यह सत आत्मा है उसे एतदात्मा कहते हैं और उसका भाव एतदात्म्य है अर्थात इस सत्यक आत्मा से यह सारा जगत आत्मवान है इसका आत्मा कोई और संसारी नहीं है जैसा कि इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है इससे अन्य कोई श्रोत्रा नहीं है इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है जिस आत्मा से यह सारा जगत आत्मवान है वही सत्सज कारण सत्य अर्थात परमार्थ सत्य है अतः वह आत्मा ही जगत का प्रत्येक स्वरूप सतत्व अर्थात याथात्म्य है क्योंकि जिस प्रकार गो आदि शब्द बैल गाय आदि अर्थ में रूढ़ है उसी प्रकार उपपदरहित आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा में रूढ़ है अतः हे श्वेत के तो वह सत है इस प्रकार प्रतीतिक कराए हुए पुत्र ने फिर कहा भगवान आप मुझे फिर समझाइए आपने जो कहा है उससे अभी मुझे संदेह हाँ ही है संपूर्ण प्रजा रोज रोज सु में सत को प्राप्त होती है अतः इस विषय में मुझे संदेह है कि वह यह कैसे नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त हो गए हैं इसलिए तात्पर्य है कि आप मुझे दृष्टांत तो देकर समझाइए इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने सौम्य अच्छा ऐसे कहा अष्टम खंड समाप्त नवा। तो में का ज्ञान होने में का दृष्टांत तो तू जो पूछता है कि प्रजा जो प्रतिदिन प्राप्त होकर भी यह नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त हो गए हैं सो तो उसका यह अज्ञान किस कारण से है इस विषय में दृष्टांत तो श्रवण करो श्लोक पहला हे में जिस प्रकार मधुमक्खिया मधु, मधु तैयार करती है तो नाना दिशाओं के एकता एक को प्राप्त करा देती है। जिस प्रकार लोक में मधुकृत मधु करती है इसलिए जो मधुकृत कही जाती है वे मधुमक्खिया तत्पर होकर मधु तैयार करती है इस प्रकार तैयार करती है नानाक नाना, नाना गतियों वाले नाना प्रकार के विविध दिशाओं से स्थित वृक्षा के वृक्षों के रस लाकर उन रसों को मधुर रूप से एकता को प्राप्त करा देती है अर्थात तो मधुत्व को प्राप्त करा देती है श्लोक दूसरा बेरस जिस प्रकार उस मधु में इस प्रकार का विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं इस वृक्ष का रस हूँ और मैं इस वृक्ष का रस हूँ हे सौम्य ठीक इसी प्रकार वह संपूर्ण प्रजा सत को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त हो गए शर्थ मधु रूप से एकता प्राप्त हुए वे रस जिस प्रकार उस मधु में इस प्रकार का विवेक प्राप्त नहीं करते कि कि इस प्रकार का मैं इस आम अथवा कटहल के रस हूं। जिस प्रकार की लोक में बहुत से चेतन प्राणियों के एकत्रित होने पर इस प्रकार विवेक हुआ करता है कि मैं इसका पुत्र हूँ इसका नाती हूँ इत्यादि और इस प्रकार विवेक रखने के कारण वे आपस में नहीं मिलते उसी प्रकार यहाँ मधुरूप से एकता को प्राप्त हुए अनेकों वृक्षों के मीठे खट्टे तीखे अथवा कड़वे रसुका मधुर आदि रूप से विवेक ग्रहण नहीं किया जाता ऐसा इसका अभिप्राय है जैसा कि यह दृष्टानी प्रकार हे सौम्या यह संपूर्ण प्रजा नित्य प्रति सुसुक्ति मृत्यु तथा प्रलय काल में सत को प्राप्त होकर यह नहीं जानती की हम सत को प्राप्त हो रहे हैं अथवा हो गए है क्योंकि इस प्रकार वे अपनी सदरूपता को बिना जाने ही सद को प्राप्त होते हैं इसलिए श्लोक तीसरा वे इस लोक में व्याघ्र सिंह भेड़िया शुकर कीट पतंग उड़ास अथवा मच्छर जो जो भी सुशुक्ति आदि से पूर्व होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं शर्त वे इस लोक में जिस जिस कर्म के कारण व्याघ्रादि में से जिस जिस जाति को मैं व्याघ्र हूँ मैं सिंह हूँ इस प्रकार के अभिनिवेश से प्राप्त हुए थे उस कर्म और ज्ञान की वासना से अंकित हुए वे सत में प्रविष्ट होने पर भी उसी भाव से फिर उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात सत से पुनः लौटकर कर व्याघ्र सिंह वृक वराह की डपतंग डांस अथवा मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोक में थे वही फिर लौटकर हो जाते हैं तात्पर्य यह है कि सहस्त्रों कोटि योगों का अंतर पड़ जाने पर भी संसारी जीवों की जो पूर्वभावित वासना होती है वह नष्ट नहीं होती पूर्वजन्म वासना के अनुसार ही होते हैं, ऐसी एक दूसरी श्रुति से भी यही सिद्ध होता है जिसमें प्रवेश करके वह प्रजा पुनः आविर्भूत होती है तथा उनसे अन्य जो सदरूप सत्यात्मा में अभिनिवेश रखने वाले हैं, वे जिस अनुभाव अर्थात सत्यात्मा में प्रवेश करके फिर नहीं लौटते श्लोक चौथा वह जो यह अणिमा है यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और श्वेतक ये तो वही तू है के इस प्रकार कहने पर श्वेत के तू बोला भगवान मुझे फिर तब ने अच्छा सौम्याय से कहा स यहो अणिमा इत्यादि मंत्र की व्याख्या पहले की जा चुकी है श्वेत के तू बोला जिस प्रकार लोक में अपने घर में सोया हुआ पुरुष उठ कर में जाने पर यह जानता है कि मैं अपने घर से आया हूँ इसी प्रकार जीवों को ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं सत के पास आया हूँ अतः भगवान मुझे फिर समझाइए इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने कहा सौम्य अच्छा खंड दसवा नदी के दृष्टांत द्वारा उपदेश इस विषय में दृष्टांत श्रवण करें जिस प्रकार श्लोक पहला हे सौम्या ये नदिया पूर्ववाहिनी होकर पूर्व की ओर बहती है तथा तो पश्चिम वाहिनी होकर पश्चिम की ओर वे समुद्र से निकलकर फिर समुद्र में ही मिल जाती है और वह समुद्र ही हो जाता है वे सब जिस प्रकार सौम्या ये गंगा आदि नदियां प्राच्य पूर्ववाहिनी होकर पुरस्ताद पूर्व दिशा की ही और बहती है तथा तो सिंधु आदि जो पश्चिम की ओर जाती है अतः प्रतीक्ष पश्चिम वाहिनी है पश्चिम दिशा के प्रति बहती है आकृष्ट होकर वृष्टि रूप से बरसकर कर गंगादी रूप में फिर समुद्र में ही मिल जाती है और वह समुद्र ही हो जाती है जिस प्रकार समुद्र में समुद्र रूप से एकता को प्राप्त हुई वे नदियां यह नहीं जानती कि यह मैं गंगा हूँ यह मैं यमुना हूँ इत्यादि तीसरा लोक दूसरा ठीक इसी प्रकार है सौम्य ये संपूर्ण प्रजा ये आने पर यह नहीं जानती कि हम सत है इसमें सिंह कीट पतंग डांस अथवा मच्छर जो जो भी होते हैं वे ही फिर हो जाते हैं श्लोक तीसरा वह जो यह अणिमा हैद्रूप ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और है के तो वही तो है अरुण के इस प्रकार कहने पर श्वेत के तू बोला भगवान मुझे फिर समझाइए तब अरुण ने अच्छा सोम्या ऐसे कहा भाष्यर्थ इसी प्रकार हे सोम्या ये संपूर्ण प्रजा ये, क्योंकि सत में लीन होकर अपना पार्थक्य ज्ञान नहीं रहता इसलिए उस सत से लौटने पर यह नहीं जानती कि हम सत के पास से आई है यह व्याग्रह इत्यादि शेष वाक्य का अर्थ पूर्वत है में कि जल में उठे श्वेत केवर तरंग बुध बुध आदि पुनः जल रूप हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं किंतु जीव तो प्रतिदिन सुषुप्तावस्था में तथा मरण और प्रलय के समय अपने कारण भाव को प्राप्त होकर भी नष्ट नहीं होते सो हे भगवान इस बात को मुझे दृष्टान्त द्वारा फिर समझाइए तब पिता ने कहा सौम्य अच्छा अध्याय छ भाग दोन समाप्त